पातंजल योग प्रदीप षड समन्वय चित्त की नौ अवस्थाओं का संक्षिप्त वर्णन सांख्य और योग फिलॉसफी में चित्त का विषय महत्वपूर्ण है उसके वास्तविक स्वरूप को समझाने की दृष्टि से चित्त की नौ विशेष अवस्थाओं को यहां समन्वय के अंत में संक्षेप से वर्णन कर देना आवश्यक समझते हैं इसको चित्त की क्षिप्त विक्षिप्त आदि पांच भूमियों के विषय से जिसका समाधिपाद में वर्णन हुआ है पृथक समझाना चाहिए पहला जागृत अवस्था सत्व चित्त में सत्व गुण गौण रूप से दबा रहता है तथा सत्व को वृत्ति के यथार्थ रूप के दिखलाने से रोके रखता है परंतु रज प्रधान होकर चित्त को इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों में उपरक्त करने में समर्थ होता है प्रमाण विपर्य विकल्प और स्मृति वृत्तियों का उदय होता है इंद्रियां बहिर्मुख होकर स्थूल शरीर द्वारा कार्य करती हैं चित्त में व्युत्थान के संस्कार तथा व्युत्थान का परिणाम होता है पुरुष वृत्ति सारूप्य प्रतीत होता है दूसरा स्वप्नावस्था सत्वगुण गौड़ रूप से दबा रहता है तम रज को इतना दबा देता है कि वह चित्त को इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों में उपरक्त नहीं कर सकता है किंतु रज की क्रिया सूक्ष्म रूप से होती रहती है जिससे वह चित्त को मन द्वारा स्मृति के संस्कारों में उपरक्त करने में समर्थ रहता है इसमें भावित स्मर्तव्य स्मृति वृत्ति रहती है मन इंद्रियों के अंतर्मुख होने से सूक्ष्म शरीर में स्वप्न का कार्य करता है चित्त में व्युत्थान के संस्कार तथा व्यथान का परिणाम होता है पुरुष वृत्ति सारूप्य प्रतीत होता है तीसरा सुसुप्त अवस्था सत्वगुण गौणतम रूप से दब जाता है तमोगुण रजोगुण की स्वप्नावस्था वाली क्रियाओं को भी रोककर प्रधान रूप से चित्त पर फैल जाता है इसलिए किसी विषय का किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं रहता किंतु रज का नितान्त अभाव नहीं होता वह कुछ अंश में बना ही रहता है जिसके कारण किसी विषय के ज्ञान न होने की अर्थात अभाव की प्रतीति होती रहती है सूक्ष्म शरीर में कार्य बंद होकर कारण शरीर में निद्रा वृत्ति बनी रहती है पुरुष वृत्ति सारूप्य प्रतीत होता है चौथा प्रलय अवस्था प्रलय में चित्त की अवस्था सुषुप्ति जैसी होती है केवल इतना भेद है कि यह व्यष्टि चित्त की सुषुप्ति है और प्रलय समि चित्त की जिससे सर्वबद्ध जीव गाढ़ निद्रा जैसी अवस्था में रहते हैं पांचवा समाधि प्रारंभ अवस्था तमोगुण गौण रूप से रहता है रजोगुण के चित्त को चलायमान करने की क्रिया निर्बल होती जाती है सत्वगुण प्रधान होकर चित्त को एकाग्र करने और उसमें वस्तु के यथार्थ रूप को दिखलाने में समर्थ हो जाता है इसमें सर्वार्थता का दबना और एकाग्र वृत्ति का उदय होना प्रारंभ होता है पुरुष और वृत्ति स्वरूप प्रतीत होता है छठवां संप्रज्ञा समाधि एकाग्रता तमोगुण गौड़ रूप से दबा रहता है सत्गुण रजोगुण को दबाकर प्रधान रूप से अपना प्रकाश करता है जिससे चित्त वस्तु के तदाकार होकर उसका यथार्थ रूप दिखलाने में समर्थ होता है स्थूल शरीर में कार्य होकर सूक्ष्म शरीर में एकाग्र वृत्ति रहती है स्वपनावस्था से इसमें यह विलक्षणता है कि तम के स्थान पर इसमें सत्व की प्रधानता हो जाती है चित्त में समाधि परिणाम होता है पुरुष एकाग्रता वृत्ति सारूप्य प्रतीत होता है